गत दिवस अंतिम अंतिम में चल रही थी चर्चा कि भगवान प्रभुनंदन रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम करुणामय श्री प्रभु ने मनु महाराज से यह कहा कि मैं आपका बेटा बनूंगा लेकिन बेटा बनने के लिए जरूरी है कि आप अयोध्या जी के राजा बने बहुत बढ़िया बात है अवध भुवाल तब में हो तुम्हार से अरे गहरे नथु खेरे देश के राजा बनने पर उसके बेटा हम नहीं बनेंगे जो अयोध्या का राजा होगा उसी के हम बेटे बनेंगे <laughs> स्पष्ट है मैं कोई तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूं यही है कोई हो अवध मैं हो तुम्हार क्योंकि मुझे तो अयोध्या जी में ही आना है मनु महाराज ने भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली भगवान ने वचन दिया है कि आप घबराओ मत मैं आपकी कामना पूर्ण करूंगा मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं पूरऊ मैं अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्य प्रण सत्य हम अब मनु शत्रुपा के स्नेह से जायमान जो भगवान पूर्ण प्रम परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं अब उनके लिए एक रावण का आना आवश्यक है अब रावण कौन हो साकेत में भगवान के एक प्रतापी सखा निवास करते थे साकेत में भगवान के प्रतापी सखा निवास करते थे और उस प्रताप प्रताप प्रताप प्रतापी सखा को भगवान ने साकेत से सतयुग में भेज दिया आप जाओ हिरी हिरी हिरी हिरी हिरी और वही प्रतापी सखा प्रताप भानु हुए और वही प्रताप भानु भगवान से रणक क्रीडा करने के लिए रावण के रूप में अवतरित हुए तेईस दोहों में प्रताप भानु का चरित्र है ये प्रमाण शिव संहिता का है ये जो मैंने बताया प्रमाण यह शिव संहिता का है तो सप्रमाण है श्लोक है मुझे स्मरण नहीं आ रहा है या? लेकिन श्री रामचरित कथा सुधा सागर में संभवता इस लोक को आप आ जाइएगा प्रताप भानु की कथा 23 दोहो में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है प्रताप भानु थे अपने पिता के बड़े प्यारे थे वो राजा बन गए उनके भाई छोटे थे अभिमर्दन उनका एक मंत्री भी बहुत सुंदर था धर्म रुचि प्रताप भानु राज्य सिंह अभिषिक्त हुए उन्होंने दिग्विजय किया सारे भूमंडल के चक्रवर्ती राजा थे श्री प्रताप भानु सकल अवन मंडलते ही काला एक प्रताप भानु मही इतने धार्मिक थे कि प्रताप भानु के बल को पाकर पृथ्वी कामधेनु हो गई महाराज कामधेनु धेनु भई भूमि सुहाई इतने धार्मिक थे कि जहां लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्र निप किए सहित अनुराग बड़े अच्छे एक बार एक राक्षस उसके सौ बेटे थे और दस भाई थे सबको महाराज प्रताप भानु ने नष्ट कर डाला और एक राजा था जीता तो बहुतों को था लेकिन एक बहुत दुष्ट था उस सांप की तरह था वो सांप की तरह मतलब सांप की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है दीर्घ मन्यु होता है दीर्घ मन्युवा सर्पा तो उसने और सब राजा तो ठीक ठीक हो गए राजा प्रताप भानु के चरणों में आके झुक गए अच्छी तरह से रहने लग गए लेकिन जो राजा था उसने कहा हमको प्रताप भानु से बदला लेना है और जंगल में कपटी मुनि के पेश में रहने लग गया प्रताप वो कपटी मुनि बंचक राजा और वो राक्षस दोनों ने दोस्ती कर ली कि राजा का नाश करना है राक्षस सूवर का रूप धारण करके आया राजा मृगया करने के लिए गए थे वो भा, भागते भागते भागते भागते एक पर्वत की कंदरा में घुस गया खोह में राजा प्रताप भानु उसको पानी पाए सारी सेना पीछे छूट गई साथी पीछे छूट गए राजा अकेले रह गए बड़ा क्लेश था उनके मन में भूखे थे प्यासे थे घोड़ा भी उसी तरह था जल मिल नहीं रहा था एक आश्रम देखा उसी पूर्व नियोजित योजना है उस आश्रम में वही कपटी मुनि रहता था राजा उसके हाँ यहां प्रणाम किया उसने जल का आशय दिखाया और जलाशय में जाकर के राजा ने स्नान किया जलपान किया घोड़ों को घोड़े को जलपान कराया उनके यहां आए प्रसन्न थे राजा उसने कहा अब रात में कहां जाएंगे आप आपका घर बहुत दूर है यहां से अब यहीं निवास राजा ने पूछा महाराज आपका परिचय क्या है आपका नाम क्या है कि मेरा नाम तो भिखारी है कि आप ऐसी भिखारी संदेह होता है कि जो भी हो आपके चरणों में प्रणाम कर उसने फिर बाद में कहा कि मेरा नाम तो एक तनु है महाराज एक तंगू का मतलब क्या होगा कि जब से मैं उत्पन्न हुआ तब से आज तक मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया और अपनी बड़ी महिमा गाई उसने राजा प्रताप भन ने सुना बड़े प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा महाराज मेरा भी नाम दूसरा है क्या मैं जानता हूँ और रद्दागढ़ दिया उसने अनुसार क्या मैं जानता हूं उचित तुम्हारा नाम प्रताप भानु है तुम तो यहाँ के राजा हो हमको अच्छा लगा नीति ऐसी कहती है राजा प्रताप भानु बहुत प्रसन्न हुए कहे बहुत सुंदर मिल गया आज तो हमारी भाग्य जग गए राजा प्रताप भानु ने वरदान मांगा उसने कहा मैं प्रसन्न हूं जो कुछ इच्छा हो मांग लो मांग जो भूप भाव मन माही प्रताप भानु ने कहा आप सुन जाइएगा प्रताप भानु ने कहा कि महाराज मेरा शरीर मरे नहीं और कभी बुड्ढा न हो मुझे सम्रांगण में कोई जीते न शत्रु मेरे हो नहीं और एक कल्प पर्यंत मैं राजा बना रहू एकदम अज्ञानता से परिपूर्ण मोह से परिपूर्ण वरदान है यही से राजा प्रताप भन के नाश का आरंभ तो हो है जरा मरण दुख रहित तन जन को एक छत्र रिपु हीन मही राजकल्प सत हो कपटी बुरी ने कहा एमस्त्र ऐसे ही होगा लेकिन एक बात है कि क्या आपका नाश तो नहीं होगा लेकिन अगर ब्राह्मण साफ दे देंगे तो आपका नाश हो जाएगा और कभी नहीं हो सकता विप्र साफ बिन सुन मही पाला तो नाश नहीं कौने का और हमारी आपस की बात जो है उसको छिपा के रखना क्या अच्छी बात है लेकिन महाराज प्रताप भंग का लोभ बढ़ा कई ब्राह्मण कैसे बस में हो कह राजन वो तो मुश्किल है मुंह बिटका तो मुश्किल है क्यों? उसकी युक्ति तो सिर्फ मेरे पास है दुनिया में और किसी के पास नहीं और मैं किस आज तक कभी नगर में गया नहीं मैं तेरे नगर में जाऊंगा नहीं इसलिए वो तो हो गई होगा प्रताप भानु ने बड़ी प्रार्थना की महाराज बड़े लोग छोटों पर बड़ा स्नेह बड़ी बढ़िया बात प्रताप बनू कह रहे हैं बड़े स्नेह लघुन पर करहीं गिर निज सीरण सदा तीन धरही बड़ी कीमती चौपाई है सज्जनों बड़ी कीमती चौपाई गिर निज सीरण सदा तीर्ण धरही पर्वत अपने सिर पर तीर्ण धारण करते हैं अगाध समुद्र उसके ऊपर फेना बहा करता है पृथ्वी अपने सिर पर धूल धारण किया करती है अब आप हमारी ऊपर कृपा करो कि अच्छा हम चलेंगे और हम तुम जाओ और बढ़िया ब्राह्मणों खूब अनेक ब्राह्मणों को तुम निमंत्रित करो और मैं रसोई बनाऊंगा और तुम परसोगे और कोई जाने नहीं याद रखना अगर किसी से बता दोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा एक लाख ब्राह्मण रोज निमंत्रित करो एक लाख ब्राह्मण सौ हजार सौ हजार एक ही लाख को कहते सौ हजार एक लाख एक, एक, एक लाख नित्य नित्य नया आज एक लाख दूसरे कल दूसरे नित नु तन दिज सहस बरेऊ सहित परिवार मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर भे होनार और वो जो जो ब्राह्मण तुम्हारे यहां भोजन करेगा वो सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे और उनके घर में भी जो भोजन करेगा वो भी तुम्हारे बस में हो जाएगा वो यज्ञ यागाद करेंगे उससे सारे देवता तुम्हारे बस में हो जाएंगे याद रखना तुम्हारे गुरु को तुम्हारे पुरोहित को मैं अपनी माया से हर लाऊंगा और उसकी जगह मैं स्वयं आ जाऊंगा मैं तुम्हारी पुरोहित के रूप में आऊंगा मैं धरी दासनुरा सब विदि तोार ठीक और इसके बाद आप अप कह जाओ सो भानु प्रताप श्री वो कपटी राजा जो है कपटी मुनि कई कपटी राजा बोलो कपटी राजा जो है वो काल केतु राक्षस से मिला और सब मंत्रणा करके बात सुदृढ़ कर दी कालकेतु ने कहा आप निश्चिंत हो गए सो चार दिन में सारा काम करके हम आ रहे हैं राम जी अब उस काल केतु राक्षस ने अपनी राक्षसी माया के द्वारा राजा को ले जाकर के नगर में रानी के पास चुला दिया घोड़े को घोशाला में बांध दिया ये राक्षसी माया है बड़ी विलक्षण माया है समझे कभी माया के चक्कर में आ मत जाना कभी कभी अच्छे लोगों में भी राक्षसी माया होती है मेरी बात सुन लो और कहीं उस समझ करके उसको मत समझ लेना ये प्रसंग उपदेश कर रहा है राक्षसी माया के चक्कर में पड़ गया राजा और महाराज पुरोहित जी के रूप में मिले उसके बाद सब सम... ब्राह्मण निमंत्रित हो गए उसने माया में रसोई बनाया कुछ नहीं था वाह न बर्तन था न अन्न था ना मांस था कुछ नहीं था माया में रसोई ब्राह्मणों को बुलाया ब्राह्मण लोग जब भोजन करने के लिए बैठे तो उसी काल के दुराक्षस ने आकाशवाणी की ब्राह्मणों उठ उठ के चले जाओ बड़ी हानि है अन्य मत खाओ ब्राह्मण का मानस है इसमें ब्राह्मणों ने सुना और सुन करके बिना विचारे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया अरे मूर्ख राजा अपने परिवार के सहित राक्षस बोले विप्रस विप्रसकोप तब नहीं कचुकी जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार एक वर्ष के अंदर तुम्हारा नाश हो जाएगा तुम्हारे परिवार में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा अब तो श्राफ हो ही गया काल पाकर करके वह राजा राक्षस हो गया अब एक प्रश्न है साधारण शब्द लेकिन बहुत बड़ा उत्तर बहुत जल्दी दो मिनट के अंदर प्रताप भानु की प्रसंग का उपसंघा ये प्रताप भानु इतना धनी इतना धार्मिक राजा था इसका विनाश क्यों करूंगा इसके विनाश में कई कारण है <ख़ाँगारा> एक कारण तो यह है सिद्धनों की ये निष्काम कर्म करने वाला कर्मी होगी। लेकिन जब कपटी मुनि को प्रसन्न पाया तो उससे बरदान क्या मानता है चाहिए तो यह था कि मांगता कि मुझको मोक्ष मिल जाए मुझको भगवान के चरणों में भक्ति मिल जाए ठाकुर मेरे बस में हो जाए वरदान तो ये मांगना चाहिए था सज्जनों यही वरदान मांगना चाहिए जब कभी भगवान प्रसन्न हो जब कभी संत प्रसन्न हो तो संत से कभी यह मांगना मत कि हमको धन दो वैभव दो संपत्ति दो मौनी महाराज बैठे हुए हैं नहीं है क्या मौनी महाराज बैठे हुए हैं इनके गुरु बड़े तपस्वी थे बरसों वर्षों तक केवल पयाहार किया अभी मैंने वृंदावन में भी एक संत के दर्शन किए जो बावन वर्षों से केवल दूध दूध पी करके रह रहे हैं इनके गुरु बड़े तपस्वी जो बोल देती तो सत्य हो जाता एक दिन मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए उसको जानने वाले कई लोग यहां बैठे एक दिन मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हुए उनकी भाषा में कहूं उनकी भाषा आज तो मांग ले जो तो का मांगे को होए, आज हम तोरे ऊपर खुश हैं मैंने कहा महाराज हमका भगवान की भक्ति मिली उन्हीं की भाषा में कहूं कह सारे उसे तुका मिलवे करिए और कुछ मांग ले हमसे ये शब्द हमने कहा बाबा और सब हमारे पास है खाली हमका भगवान की भक्ति ने प्रसन्न हो गए महाराज हम समझते हैं कि ऐसे स... ऐसे कई शंसों की मेरे ऊपर कृपा हुई मैंने कभी संसार नहीं मांगा मैंने कभी संसार मांगा नहीं इसलिए मेरा संसार तो छूट गया लेकिन ठाकुर हमको अपनी कृपा से मिला ठाकुर की बड़ी कृपा है संत कभी प्रसन्न हो जाएं तो संसार कभी मत मांगना मैंने अपना थोड़ा सा थोड़ी सी कथा कह करके आपको शिक्षा दिया संत कभी प्रसन्न हो जाएं भगवान कभी प्रसन्न हो जाएं सौभाग्यशाली आप हों तो संसार कभी नहीं मांगे राम जी को मांगे संत ही राम जी को दे सकते हैं और कोई राम जी को नहीं दे सकता सज्जनों अपनी तपस्या से राम जी को आप नहीं प्रसन्न कर सकते राम जी तो किसी संत की वाणी को सबसे करने के लिए ही आपको मिल सकते हैं जिसके ऊपर संत भीजते हैं उसको ठाकुर देते हैं संत जब प्रसन्न हो जाए तो राम आपकी बस में हो जाए जब द्रव दीन दयाल राघव साधु संगति पाई प्रताप भानु की सबसे बड़ी गलती उसने राम नहीं मांगा मोक्ष नहीं मांगा काम मांग दिया राम जी उसने प्रजा का भला नहीं चाहा नोट करते जाओ उसने प्रजा का भला नहीं चाहा अपना भला चाहा दूसरी बात उसने परिवार का भी भला नहीं चाहा उसने केवल अपना भला चाहा यही कारण था प्रताप भानु के पतन का चौथा कारण प्रताप भानु के पतन का सज्जनों प्रताप भानु ने अपने गुरु की दुर्दशा कराई जब कपटी मुनि ने कहा कि तुम्हारे गुरु को मैं हर लाऊंगा और तुम्हारे गुरु के रूप में मैं आऊंगा और उस गुरु को ला करके बेहोश करके खो में कंदरा में रखा गुरु की इतनी दुर्दशा कराई इस राजा ने यही कारण था कि इसका पतन होगा जो अपने गु... जो अपने गुरु का भला नहीं चाहेगा उसका भला कभी होगा नहीं इस प्रकार से छह कारण हैं प्रताप भानु के पतन के छह कारण हैं सज्जनों राजा था ना राजा को अपने मंत्री से सलाह लेना चाहिए आपका भी जो मंत्री हो बढ़िया मंत्री होना चाहिए और उस मंत्री से आपको सलाह लेना चाहिए राजा था मंत्री से सलाह नहीं लिया अगर मंत्री से सलाह लेता तो तस्वीर कुछ अलग हो जाती मंत्री से सलाह नहीं लिया इस कारण से राजा प्रताप भानु का पतन हो गया और एक सबसे बड़ा कारण बहुत बढ़िया कारण कल मैंने थोड़ा सा इशारा किया थोड़ा सा एक जीवन ऐसा जो कभी पचित नहीं हुआ मेरे मुख से जो निकल रहा है वो केवल समझाने के लिए एक जीवन ऐसा जो गिर गया और फिर उठ गया और एक जीवन ऐसा जो उठा हुआ है और गिर गया देखे हैं कल मैंने सुनाया था श्री जी का जीवन काम आया क्रोध आया लोभ आया मोह आया बुद्धि भ्रशो हो गया हो गई बुद्धिश मुनि अति बिकल मोह मत नाठी मन गिर गई छूट जन गांठी सब हुआ लेकिन नारद जी का जीवन एकदम आसमान की बुलंदी पर पहुंच गया तुरंत अब प्रताप भानु सब तरह से उन्नत और गर्त में चला गया क्यों हितैषी के पहचानने में नारद जी ने गलती नहीं की और हितैषी के पहचानने में प्रताप भानु ने गलती कर दी कल मैंने कहा था आपको स्मरण होगा शायद न भी कहा होगा ऐसा भी हो सकता नारद जी कहते हैं कि मोरे हित हर नहीं कोई हरि के तरह मेरा कोई हित नहीं अब प्रताप भानु क्या कहता है कपटी मुनि से कि तुम तीन दयालु निजू न देखो कोई भगवान भी हंस पड़े अभी दूसरा दीन दयालु पैदा हो गया है चलो ये कारण है प्रताप भानु के पतन का प्रताप भानु रावण प्रताप भानु रावण बन गया प्रताप भानु रावण बन गया उसका भाई कुमकरण बना उसका जो धर्मुचि नाम का मंत्री था वो भीषण बन गया और तीनों पुलस्त्य महाराज के कुल में उत्पन्न हुए विस्तृत महर्षि से केकसी माता से ये सब उत्पन्न हुए उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि मही सुर बस भय सकल अघरूप तीनों ने जाकर के तपस्या किया तीनों ने जाकर के तपस्या की एक काल तक तपस्या की गोकर्ण तीर्थ में जाकर के तीनों ने तपस्या की किन तीनों भाई परम उग्र नहीं वरणशिलाई और तीनों के पास भगवान ब्रह्मा वर देने के गए अब यहां पर देख लें तपस्या तो तीनों ने की बरदाता तीनों के पास गए और एक ही बरदाता गए लेकिन एक ने एक ने मांगा जीना और खाना राम एक ने मांगा सोना और एक ने मांगा राम जी के चरणों की भक्ति ये हमारी जीवन की कहानी है समय तो हमको मिल गया है मनुष्य शरीर हमको मिल गया है अब इसको पा करके हम चाहे जीना खाना मांग ले चाहे सोने खाने में सोने में व्यतीत कर दे और चाहे ठाकुर के चरणों की, की भक्ति कर ले। देखना है आपको सोचना है अब ये तीनों ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके बड़े आए अपने अपने काम में लगे रावण का विवाह मंदोदरी के साथ हो गया मैंने स्वयं आकर के उसको प्रताप साली, प्रताप समझ करके दे दिया लंका में कुबेर महाराज के यक्ष लोग रहते थे वहां से उनको मार भगाया और लंका में स्वयं अधिकार कर लिया पुष्पक विमान जीत लिया कैलाश पर्वत को जाकर के उठाया मैं इतना बलशाली हूं भगवान शंकर से कहा आज मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया आज मैं भगवान शंकर के स्थान पर उठा लिया मुझसे बड़ा बलशाली कौन है इसका जो पूरा जन्म था जो नाम इसका दशकग्रीव है लेकिन रावण कैसे पड़ गया महाराज रावण कैसे पड़ गया जब इसने कैलाश पर्वत उठाया और बड़ा गर्भों मत हुआ तो शंकर जी ने अच्छा बच्चा बताता हूं तो शंकर जी ने क्या किया जरा सा अंगठा टीप दिया इसे अंगूठा को थोड़ा दबाई दिया दबाई करने लग गया रोने लग गया हो जब रोने लग गया तो कहे अब ये हो गया रावण रउटी की रावण जो रोए उसका नाम है रावण लेकिन आगे चल करके रावण का एक अर्थ निकल गया लोकर इसने रावण इसलिए भी इसका नाम रावण पड़ गया अब महाराज बहुत बलवान था इसका परिवार मेघनाथ तो इसका लड़का ही था और इसके बड़े बड़े साथी थे महाराज नाम गिना दू क्या करूं का नाम लेना तो पड़े कुमुख या कंपन कुल शरद धूम्र के एक, एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय इसने सारे संसार में अनर्थ का बोलबाला कर दिया राक्षसी धर्म का प्रचार कर दिया राक्षस किसको कहते हैं जरा आप सुन लीजिएगा मुझे में राक्षस किसो कह, किसको कहते हैं गोस्वामी जी कहते हैं राक्षस की परिभाषा सुन लो आप भी सुनकर के नोट कर लो अपने अपने हृदय में और सोच लो कि हम तो राक्षस बनना है या मानव बनना है या देवता बनना है मां नहीं माँ तू पिता नहीं देवा असाधुन सन वही सेवा जिनकी यह आचरण भवानी तेजान सम प्राणी ये राक्षस हैं अब इसको देख लो समझ लो कौन राक्षस है सज्जनो आप कौन तो हैं? आप अपने मन में सोचें, अगर आप अपनी माँ को अपने बाप को नहीं मान रहे हैं संतों से कह, सेवा लेते हैं जरा महाराज ऐसा काम करके आना उनको बड़ा बुरा लगता है महाराज कभी कभी धार्मिक लोग कहते हैं महाराज जरा ये काम करके तो आना बाजार चले आओ और ये काम करके चले आओ ऐसा कभी मत कहना ऐसा नहीं कहना चाहिए साधुओं से सेवा नहीं लेनी चाहिए याद रखना है कम सुनो? पैसा देते हैं पैसा देते हो तो क्या हुआ भी भी नहीं चाहिए। दक्षिणा दो नौकरी मत दो सियाराम आपकी सहायता करनी सहायता करो संतों से कभी सेवा नहीं करनी चाहिए माँ नहीं माँ तू पिता नहीं देवा, देवाधु करवा वहीं सेवा अजिंद आचरण भवानी ते जान्यो निश्चर सम प्राणी यही राक्षस रावण ने बड़ा अत्याचार किया जप योग विरागा तप मख भागा आप ही उठ धावे रह न पावे धन सब घए खी सा असभाष्ट अचारा भाषंसारा धर्म सुनिए नहीं काना ही बहु विदि त्रास निकाश जो कह वेद पुराना गोस्वामी जी कल रहे कि बरनी न जो रहे हिंसा परीति तिनके पाप ही कवन मिति अब राक्षसों के अत्याचार को तो देख करके भगवती बसुंधरा अकुला गई परम सभित धरा या कुका नाम धरा है हो धरा माने जो सारे संसार को धारण करे उसका नाम धरा पृथ्वी तयाधृता लोग या भगवान की जो द्वारा जो धारण की जाए उसका नाम धरा देवी तम विष्णुनाध्रता या जिस पर जिस पर भगवत अमृत रस की धारा प्रवाहित हो उसका नाम धरा है परम सभी गए देवताओं के पास देवता लोक करके ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसकी तुदासी है वही तुम्हारी सहायता करेगा ब्रह्मा जी महाराज ने सारे देवता बैठे हुए हैं एक प्रश्न रखा भगवान कहां है सारे देवता इस प्रश्न में हैं इस प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं कि कह पाईए प्रभु करिए पुकारा भगवान को कहा पाया जाए कि बुलाया जाए कह पाईए प्रभु करिए पुकारा भगवान को कहा पाए कि बुलावें बड़े बड़े उत्तर लोगों ने निकाले किसी ने कहा बैकुंठ चलो किसी ने कहा समुद्र चलो किसी ने कहा यहाँ चलो किसी ने कहा वहां चलो भगवान भूत भावन देव शंकर जी महाराज बैठे हैं उन्होंने कहा भाई अब प्रश्न का उत्तर ही तो हो रहा है एक प्रश्न मेरा भी है क्या कि देश काल लिश विदिस हु कहो सो कहा जहा प्रभु नहीं ऐसा कौन सा स्थल है जहा भगवान नहीं है यहीं से बुलाओ भगवान को भगवान शंकर की बात स्थिर नहीं थी अमोर बचन सबके मनमाना साधु साधु करी ब्रह्म बखाना साध साध अब सबका प्रतिनिधित्व करते हुए भगवान भूत भावन शंकर के वचनों को मानकर लोक पिता मह्मा भगवान की स्तुति कर रहे हैं स्तुति किस प्रकार की स्तुति से भगवान आते हैं ऐसी स्तुति नहीं तुम्हें पता, तुम्हें व ऐसा नहीं स्तुति कैसी होनी चाहिए मन में प्रसन्नता होनी चाहिए शरीर में पुलकावली होनी चाहिए रोमांच खड़े हो राम जी आंखों से सुधारा बहती हो हाथ जुड़े हुए हो बुद्धि सावधान हो नोट कर ले स्थिति भगवान को रिझाने वाली है भगवान को प्रसन्न करने वाली है मन में प्रसन्नता एक शरीर रोमांच कंटकित हो दो आंखों से अविरल सुधारा बहती हो तीन हाथ जुड़े हुए हो बुद्धि सावधान सुनी बीर मन हरस तन सब लिखा हुआ इस दो में एक दोहा है बालकांड सुनि बीरंजी मन हरस तन पुलक नयन बहनीर स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर अब बड़ी बढ़िया स्तुति है हम समझते हैं सबको याद होगा अगर सबको नहीं है तो जितने यहां बैठे हैं आधो को तो जरूर याद होगा इस स्तुति से भगवान आते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं अगर हम लोग सब करें तो कैसा रहेगा जय जय सुरनाय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 sat सुनी समेत सने गगन भई इस प्रकार से स्नेह सानी वाणी में श्री ब्रह्मा जी की स्तुति सुन करके भगवान आ, निर्भय करते हुए आकाशवाणी करते हैं अब उस आकाशवाणी की विशेषता क्या है आरंभ में और अंत में अभयत्व को अभयत्व का आश्वासन देते हैं शुरू में है आरंभ का शब्द जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरी हो नवेशा और अंत में निर्भय हो देख ली आप सबके सामने रामायण है अंत में निर्भय हो देव समुदाय भाव अभयत्व तो, अभयत्व तो प्रदान करना यही भगवान का काम है आप आप सभ बन के जाओ शरणागत हो जाओ निर्भय तो भगवान कर देंगे आप आप जाओ तो सही संसार के डर दर से डरे हुए प्राणियों आप बिल्कुल घबराओ मत मेरे ठाकुर कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवा स्मी चाचते अभयम सर्वभूते व्रतम मम मैं मैं विद्वानों को एक सूत्र दे रहा हूं उन्हीं से सीख कर कि सकृदेव प्रपन्नाय ये जो शरणागति का मंत्र है इस भगवान की आकाशवाणी में इसका अनुसंधान करना चाहिए इसका अनुसंधान करो भगवान शरण में बुला रहे हैं। आओ आ जाओ आ जाओ ऐसा कृपालु कहा मिलेगा आ जाओ आ जाओ जन डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा हम तुम्हारे लिए मनुष्य बनेंगे तुम ही लागी धरी नर ना राम जी और अकेले नहीं आएंगे अंशों के सहित आएंगे श्री कौशल्या और दशरथ जी की यहां आएंगे अयोध्या में आएंगे अन्यत्र नहीं आएंगे ते दशरथ कौशल्या रूपा कोसलपुरी पूरी प्रगट तिल के गृह अवतरी हो जायी रघुकुल तिलक सुचारियो भाई पृथ्वी की ओर देख के कहते हैं हरी सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी अब महाराज यहां से भगवान की आकाशवाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को आश्वासन दिया सब लोग अपने अपने लोक को जा रहे हैं भगवान ने सब देवताओं से कहा सुनो भगवान हमारे लिए नर बन रहे हैं फिर हमको बानर बनना है आप जितने देवता हैं सब अपने अपने अंशों से पृथ्वी में जाकर के अवतार धारण करें जन्म ले बानर तनु धरि धरी मही हरि पद से वह जाए बानर तनु धरी धरी मही पद से वहु जाए एक बात बहुत बढ़िया बताऊं उपदेश करने वाले को सबसे पहले स्वयं उस चरित्र को आचरण में लाना चाहिए उपदेश तो हम आपको कर दें निर्लोग हो जाओ और हमारे अंग अंग में लोभ टपकता रहे वाणी वाणी में लोभ टपकता रहे तो हमारी उपदेश का क्या असर पड़ेगा कभी नहीं असर पड़ेगा राम जी हम कहा करते हैं संतों को ऐसा करो ऐसा करो एक उपदेश मैं नहीं दे पाता मारे। मैं चाह करके भी नहीं दे पाता कभी कभी मैं ये संतों से ये नहीं कहता कि तुम पान मत खाना थैंक यू अपना दुर्गुण समाज में प्रेरित कर देना चाहिए इसी क्या बात है मैं खाता हूं इसलिए मैंने संतों से ये नहीं कहा पान मत कर। खाना नहीं चाहिए खास करके ब्रह्मचारी को तो नहीं खाना चाहिए और ऐसे भक्त को तो पाना चाहना अलग कहा मैंने पाना अलग कहा है भक्तों को तो पान पाना चाहिए ठाकुर जी का प्रसाद अवश्य राम जी लेकिन तांबूल नहीं पाना चाहिए ब्रह्मचारी तांबूलम ब्रह्मचारी नहीं ने क्या याद ऐसा मत कहलाओ मुझसे यथ कांचनम दत्वा अरे भगवान तो अब उसका अर्थ नहीं करूंगा तांबूलम ब्रह्मचारी नहीं, समझे न और चोर को जो निर्भय बना देता है ये दाता जो है नरकड़े में जाता है इसलिए पानी भा, खाना चाहिए तो उपदेश वो करना चाहिए जो अपने जीवन में हो राम जी कहने का आशय क्या है ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं सब लोग बानर शरीर घर धर के जाओ प्रश्न हुआ आप कह हम त्रेता के पहले ही आ गए हैं ब्रह्मा जी कहते हैं हम त्रेता के पहले ही आ गए हैं कल मैंने बताया था आपको कि त्रेता के आदि में कौन सा उतार हुआ है है ना बह उतार हुआ वाह जीते रहा। है ना अगर तुम ना होते तो हमको कौन बताता आज त्रेता के मूल में बामन अवतार त्रेता के मूल में बामन अवतार हुआ हमारा बामन अवतार और जब बामन अवतार हुआ तो उभय घरि मह दीन सात सात प्रदक्षिणाई सात प्रदक्षिणा बामन ने दौड़ करके की बामन जी तो पहले श्री जामन जी पहले आ चुके हैं इसलिए सबको कह रहे हैं बलपूर्वक कि बानर तनुरी धरणि मह हरिपद तो गई देव सब निज भूमि सहित मन निजाम विश्रामा सब बनर बन गए महाराज <laughs> सब बनर बन गए हा बृहस्पति जी महाराज भी बान बने तार बृहस्पति जी भी बन गए सूर्य भगवान बन गए सुग्रीव सब बन गए देवता जितने थे सब बन गए भगवान भूत भावन शंकर पार्वती के पास बैठे थे क्या मैं भी जा रहा हूं के आप कहा जा रहे हो देवता क्या मैं बानर बनने जा रहा हूं के बानर बनने क्यों जा रहे हैं सब बानर बन रहे हैं हम भी बानर बनेंगे सब में आप में अंतर है क्या अंतर है कि सबको रावण ने थोड़ी सिर काट के चढ़ाया है आपको सिर काट के चढ़ाया आपको सिर काट के चढ़ाया उसने और आप उसके मारने में सहायता करोगे विश्वास स्वरूप होकर के विश्वास का भक्षण करोगे पार्वती शंकर जी ने कहा पार्वती तुम समझ नहीं रही हो कह क्या क्या कोई दुर्गा को बुलावे तो आप कितने रूप में जाओगे क्या नौ रूप में जाओगी कि आठ को तो खूब बढ़िया पूरी खिलावे हलवा खिलावे सब कुछ खिलावे भक्त और नवी को पूछे ना वो नवी दुर्गा क्या करे श्राप दे दूंगी बैठो देवी क्यों श्राप दोगी आठ को तो पूजे ही रहा कि नवे को अपमान किया उसने कि इसी प्रकार उसने हम रुद्र हैं ग्यारह दस रुद्र को तो उसने प्रसन्न कर लिया ग्यारहवें को प्रसन्न नहीं किया तुष्ट पिनाकी की दस विशिरो तुष्टो न एकादशमो रुद्र अतो हनुमान ददाह लंकाम न पंति भेदो ही शिवाय कल्प्य पंति भेद कभी मत करना दस लोग बैठे हैं दस संत बैठे हैं दसों का आदर करो जितना आपसे संभव हो सके हनुमान जी महाराज बानर श्री शंकर जी महाराज हनुमान जी के रूप में आ गए बोलो श्री हनुमान जी महाराज की